जय जय श्री बिहारी देवजू की जय श्री, श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री महाप्रभु की गंभीरा लीला की जय श्री नौर गौर गो परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय छोटे बाबाजी महाराज की जय भागवत निवास आश्रम की जय गोविंद गो गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय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 बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय जयति पराशरसू सत्यवती हृदय नंदन यस्यासि नंदनोंभ्यासो यस् कमलगल्तम वाग्म ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धाम नम अनर्पित चलिचरा क्यार्णकल सामर्पयत मुन्नतूजरसा स्वक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदरकंद संदीप सदा हृदय कंद स्फुत वश्चीनंदन जयता मतेर्गति मतर्स्व पद यस्य श्री राधाम भगवत्साद आप प्रसादान यहां प्रसाद गति ध्यास्मर तस्श वंदे गोरोश्रीचरणारविंदम नारायण नमस्कृत्य नरम चु नरोम देवी सरस्वती व्या तत् जयंती वाछाकलुभ्यसुभ्यस्थाता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जन दयावलोक हे भट्टी सुमते रघुनाथ दासजीवे दयांद्रा तुसीक यम बना चौराण पठनम हरी बुलाशुंद मंगल श्री चैतन्य चलतामृत चतुर्थ परिच्छेद अंतिम लीला और उसमें पैसठवी प्यार है श्रीमद महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया कि श्री प्रभु भक्ति का ही विचार करते हैं देह करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं वो तमोगुण का स्वरूप है कृष्ण भक्ति का विचार करते हैं और विपरा द्विशुणा इसके पहले वाले श्लोक में बारह जो गुण बताए गए थे इसके पहले वाले जो श्लोक है उसने ब्राह्मण के बारह गुण बताए गई थे उन बारह गुणों से युक्त जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ नहीं है परंतु जो स्वपच है वो भी यदि भक्ति कर रहा है तो वो परम श्रेष्ठ है कराए भजने मध्य श्रेष्ठ नौ विधि भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते महाशक्ति भजन के मध्य में नौ प्रकार की जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ होकर के बिराई मान देती उसका नाम है भक्ति और वो नौ प्रकार की भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है भक्ति ही प्रबल साधन है ज्ञान कर्म ये अत्यंत निर्बल साधन होकर के विराजमान भक्ति के बिना मैं ज्ञान काम करेगा न कर्म काम करेगा श्री कृष्ण भक्ति गौर हरी तो नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास सक्षात्म निवेदन ये नौ प्रकार की भक्ति कृष्ण प्रेम को प्रदान करेंगी और जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो श्री कृष्ण की भी प्राप्ति ये करा देंगे तो कृष्ण की प्राप्ति कराने की भी इनमें महाशक्ति है इन सभी भक्तियों में नौ भक्तियों में नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है प्रेम दान करने में जैसा नाम संकीर्तन साधन है वैसा कोई दूसरा साधन नहीं है निरपराध होकर के यदि किया जाए तो प्रेम धन की प्राप्ति होगी में पहले ही कराए दो अपराध भयंकर अपराध है ये अपराध होने पर तो प्रेम बिल्कुल नाश हो जाएगा एक तो गुरु की अवज्ञा और दूसरा नाम के बल पर पाप ये दो अपराध ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भजन का नाश कर देने वाले हैं फिर अन्य जो अपराध हैं उन अन्य अपराधों में संत निंदा कहीं शास्त्र की निंदा गुरुशास्त्र लंदन गुरु शास्त्र की निंदा सताम निंदा गुरु शास्त्र निंदा शिव जी की निंदा इन निंदाओं से बचे माने किसी भी देवता की निंदा इनसे बचे और इनसे बचकर के नाम में अर्थवाद कल्पना इस अर्थवाद कल्पना इनसे भी बचे और पांचवी जो चीज है वो है सामान्य अपराध में वो कि नाम को एक सामान्य पुण्य कार्य समझना तो नाम को पुण्य कार्य समझना एक फिर नाम में अर्थवाद कल्पना के नाम की महिमा का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है ये दूसरी चीज तीसरी चीज है संतों की निंदा चौथी चीज है गुरु और शास्त्र की निंदा और पांचवी चीज है श्री शिवजी और शिवजी के माध्यम से अन्य देवता जो है उनको भी लिया जाएगा ऐसे ये पांच अपराध ये मध्यम अपराध हैं दो अपराध सबसे ज्यादा प्रभान एक तो गुरु की अवज्ञा और नाम के बल पर पाप का संचय ये दो तो महा अपराध है पांच जो है वो मध्यम अपराध होकर के विराजमान है शास्त्र निंदा संतों की निंदा और देवता की निंदा फिर नाम में अर्थवाद कल्पना और नाम को एक सामान्य पुण्य कर्म समझना ये साथ हो गए बात बाकी के जो है के नाम के बल पर नाम होने पर भी नाम में विश्वास न करना और नाम के आधार पर कहीं नाम को नाम में श्रद्धा न करना नाम की मेहमा को सुनकर के भी नाम में श्रद्धां न करना और नाम जो है उनको अशुद्धालय को देना ये जो अपराध हैं ये एक सामान्य अपराध है ये दूर हो जाएंगे और इसका त्याग न करना ये तीन जो अपराध हैं ये तीन अपराध सामान्य अपराध इस प्रकार दस अपराध तो इन अपराधों से होकर निवृत्त होकर के श्री हरि नाम का श्रवण कर सनातन दुष्वा बड़ा चमत्कार हुआ कि प्रभु ने कैसे ये लिया के मैंने मरण करने का विचार किया था कि जगन्नाथ जी के रथ के आगे लेट करके मैं प्राणों को त्याग कर दूंगा श्री प्रभु ने हा मुझे सर्वज्ञ होकर के भी और मुझे विशेष कर दिया है प्राण त्याग करने के लिए निषेध कर दिया है ऐसी स्थिति में श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके कह रहे हैं कि मारे सर्वज्ञ कृपालु तुम्हें ईश्वर स्वतंत्र मैं जान गया जान गया ये प्रमाणित हो गया कि आप सर्वज्ञ हो कृपालु हो ईश्वर हो परम स्वतंत्र हो जैसे आप नचाहोगे वैसे मैं नाचूंगा श्रीमद महाप्रभु ने यह कहा सनातन ये देह तुम्हारा कब था इस देह को तुमने मुझे समर्पित कर दिया है इसलिए ये देह मेरा है और इस देह के द्वारा न जाने मुझे क्या क्या कार्य तुमसे करवाने उसी के लिए श्री सनातन गोस्वाजी कह रहे हैं कि ये नचाओ ते नाचे ना हो स्वतंत्र। तुम जैसे मुझे नचाओगे वैसे इनमें नाचो नहीं लगा मैं कभी भी स्वतंत्र नहीं हूं मैं तो नीच पाम स्वभाव वाला हूं मुझे चाहे जुलाओ चाहे जो तुम्हारी राजी हो मुझे समय में नहीं आता है कि मुझे जब मेरे शरीर के हीन व्यक्ति को भी जीवित रखने में तुमको क्या लाभ होगा तुम्हारी बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्यों जीवित रखना चाहते ऐसे दीनता में कह रहे हैं और प्रभु कहे तोमार देह मोर निज धन सनातन तुम्हारा जो शरीर है वो मेरा अपना धन है तुमने मुझे आत्मसमर्पण कर दिया है अब यह देह तुम्हारा तो रहा नहीं तुमने जब मुझे आत्मसमर्पण कर दिया तो यह देह तुम्हारा रहा नहीं है और दूसरे के धन को नष्ट करने का तुमको अब अधिकार कहां से रहा यह देह तुम्हारा है ही नहीं तुम इस देह को नष्ट कैसे कर सकते हो इसलिए तुम धर्म अधर्म का भी विचार नहीं कर रहे हो दूसरे के धर्म को देह धर्म को जब तुम नष्ट करना चाहोगे तो ये अधर्मी होगा तुम्हारा शरीर प्रधान साधन तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है माने तुम्हारे द्वारा मुझे मैं जाने कितने कार्य कराने हैं कितने ग्रंथ लिखवाने हैं और श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा श्री महाप्रभु ने कितना काम करवाया वैष्णव तो जैसी बृहतोष षणी जैसी टीका प्रस्तुत की और उस ब्रहतोषणी को श्री जीव गोस्वामी जी को सनातन गोस्वामी जी ने दे दिया कि बेटा इसमें कुछ बढ़ा करके इसमें जो अंश रह गए हो उनको पूरा करके तुम इस टीका को प्रस्तुत करो वैष्णव या लघु जो जीव गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई पुनः उसमें योग्यों तो, पंक्तियों की पंक्तियां बृहतोषली की योग्यों तो है भाई ताऊजी की जो चीज है वो तो भतीजा लेगा ही उसका अधिकार है बाप दादो की संपत्ति है उसकी अपनी संपत्ति है इसलिए पंक्ति पंगति तो की पंक्ति योग्य तो की लघु तोली में प्राप्त होती हैं दोनों टीकाओं में कोई अंतर नहीं है कहीं दो चार पांच पंक्तियां कहीं एकाध पंक्ति एकाध शब्द कहीं दो चार पांच शब्द कहीं एका पंक्ति बढ़ा के जरूर दी गई है परंतु योग्य दोनों टीकाएं है। एक हैं और कई बार भ्रम हो जाता है कि इनमें कौन सी टीका जी गोस्वामी जी की है कौन सी श्री सनातन गोस्वामी जी की दोनों एक ही टीकाएं हैं पंक्ति भी योग्य एक है कई जगह तो आवेश में इतना भी ध्यान नहीं रहा एक जगह कहीं प्रयोग किया है कि मत रूपे कि मत मत रूपे मेरे जो आप जीव को देखेंगे अनुज उनके तो चाचा लगते हैं परंतु तो कहा मत अनुजन मेरे छोटे भाई ने तो तत्व अपने आप प्रकट हो तो रहा है कि ये श्री सनातन गोस्वामी जी की टीका है और उसको योकित तो पंक्ति ले लिया जीव गोस्वामी जी ने उनको भी प्रस्तुत कर दिया तो सनातन गोस्वामी की एक बहुत बड़ी देन रही वह है दूसरे कृष्ण लीला के स्तोत्र जिनमें लीला का गायन किया गया कृष्ण की वंदना की गई है और कृष्ण की वंदना करते हुए पूरी लीला का गायन किया गया परंतु लीला को स्तोत्र के रूप में प्रस्तुत किया अर्थात उसे बहुबरी समास बना करके कृष्ण के संबोधन बना करके हे कृष्ण ऐसे आप जिन्होंने मां के माठ को फोड़ दिया ऐसे आप मेरी रक्षा करो इस तरह से तो दामोदर लीला पूरी वर्णन हो रही है और साथ के साथ में प्रत्येक लीला के पद को श्री कृष्ण का विशेषण बना करके वहां प्रस्तुत किया ये एक बहुत बड़ी विशेषता रही तो लीलास्त्र लीलास्त्रोत्रों का श्री सनातन गोस्वामी जी ने गायन किया फिर तो बृहदभागव का मृत तो कहना ही क्या वह तो अद्भुत होकर के विराजमान और बहुत सारा जो अंश है वो जो स्मृति का अंश है वह स्मृति का अंश भी श्री सनातन गोस्वामी जी ने कृपा करके प्रकट किया जिसको श्री गोपाल स्वामी जी ने बाद में संकलित भी किया तो तुम शरीर प्रधान साधन महाप्रभु कहने तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है इस शरीर से मैं बहुत से प्रयोजनों को सिद्ध करूंगा भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वे निर्धार तुम भक्तों का निर्धारण करोगे भक्ति का निर्धारण करोगे कृष्ण प्रेम का निर्धारण करोगे और बृहदभागवतामृत के दो खंड हैं एक खंड गोलोक खंड पीछे वाला खंड है गोलोक खंड और पहले वाला जो खंड है वो कृष्ण कृपा निर्धार वो खंड है कृष्ण कृपा किसके ऊपर सबसे ज्यादा है लुप्त तीर्थों का तुम उद्धार करोगे वैराग्य की शिक्षा प्रदान करोगे वैराग्य की शिक्षा का वो प्रकरण पहले ही वर्णन कर आए हैं कि सनातन गोस्वामी को इनके साले ने जबरदस्ती यदि कोई कंबल दे दिया तो उन्होंने उस कंबल को भी किसी भिखारी की गूलड़ी से बदल लिया बिन्मय करके और उसको लेकर के विराजमान हुए ऐसा वैराग्य महावैराग्य होकर के विराजमान निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन ब्रंदाव। मथुरा वृंदावन प्रिय स्थान है धर्म चाहिए प्रचारक मैं वहां अपने निज स्थान अपनी नीला भूमि में भक्ति धर्म का विशेष रूप से प्रचार करना चाहता हूं मैं तो मां की आज्ञा को प्राप्त करके शशि मां की आज्ञा को प्राप्त करके नीलाचल यहां बस गया हूं परंतु वहां इतनी दूर जाकर के व्रज में भक्ति मार्ग का प्रचार करना और भावोल्लास रूपी मंजरी भाव की भक्ति को सिखाना ये अब मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर इतना दूर हूं तो तहा धर्म सिखाई तो ना निजे बल बोले मेरी में जाकर के धर्म सिखाने की अब सामर्थ्य नहीं है ए सब कर्म आनी ये दे बहुत सारे कार्य मेरे बाकी हैं जैसे गुप्त तीर्थों का प्रचार भक्ति धर्म का प्रचार विशेष रूप से जो पश्चिम भारत है उस पश्चिम भारत में भक्त धर्म का प्रचार ये करना ये मैं करना चाह रहा था परंतु वहां मैं तुमको छोड़ रहा हूं तुम्हारे अतिरिक्त और कौन इस कार्य को कर सकता है से चाहो तुम कि मनुष्य सहित वहां ऐसा जो देह है उस देह को यदि तुम त्याग करना चाहो तो इसको मैं कैसे सहन कर सकूंगा अर्थात तुमको देह त्याग नहीं करना चाहिए सनातन कह रहे हैं कि प्रभु आपको बार बार प्रणाम है आपका हृदय अत्यंत अत्यंत गंभीर है कौन उसको जान सकता है मैं तो काठ के पुतली के समान हूं जैसे जो कठपुतली नचाने वाला जैसे कठपुतली को नचाता है इसी प्रकार उंगलियों से मैं नचाता आप जैसे नचाओगे वैसे मैं नाचूंगा पुतली अपने आप में नहीं नाच सकती है केवल वह नाचेगा पुतली अपने आप में नाच सकती है गा सकती है क्या वो तो पुतली नचाने वाला जैसे नचाता है वैसे ही नाचेगा ये छे यारे नचाओ तेछे से कौ नृतक तुम जैसे नचाओगे वैसे मैं नृत्य करूंगा परे कैसे नचारो कैसे नचाओगे ये भी मैं नहीं जानता हूं तुम कैसे कैसे कहां कहां नचाओगे ये मैं नहीं जानता हरदास उस समय अपूर्व से आनंदित हुए और हरदास कह रहे हैं श्री महाप्रभु उस समय हरदास से बोले हरदास देखो संभालो संभालो अपने मित्र को सनातन गोस्वामी को कि परिर दिव्य एहो चाहे कवित विनाश ये दूसरे के धन को नष्ट करना चाहता है इसको संभालो संभालो तुम ऐसा मत करने मतलब पर को ना खाए देखो दूसरे का जो धन निधि रूप में अमानत के रूप में रखा हुआ है उसको न तो कोई खाता है न बिगाड़ता है जब कोई दूसरा बिगाड़ना चाहता है तो उसको बोल रोकता है इसलिए निषेध है ये ये ना करे अन्याय अब मैं सनातन को तुमको सौंप रहा हूं तुम सनातन को स्वामी जी को निषेध करना जिससे ये कहीं अन्याय नहीं कर कहीं आवेश में आकर के अपने देह का त्याग नहीं करने हरदास कह रहे हैं कि प्रभु हम लोग तो व्यर्थ ही मिथ्या का हम करता है ये अभिमान करते हैं आपका हृदय अत्यंत अत्यंत गंभीर है आपके हृदय का पार कोई नहीं पा सकता है आप किससे कौन सा कार्य कहां कैसे करवाओगे ये आप ही जान सकते हो कोई दूसरा नहीं जान सकता है आप कर तुम अकर्तुम अन्यथा सर्व समर्थ, सर्वसमर्थ एकादृश तुम यहाँ पर अंगीकार आपने जब सनातन गोस्वामी को इस प्रकार अंगीकार कर लिया है ये सौभाग्य हार आर ना हो कहा आहा आप ये कह रहे हो कि सनातन मेरा सनातन का शरीर मेरा है इस तरह से अंगीकार कर रहे हो ऐसा सौभाग्य किसी दूसरे को नहीं मिला नहीं मिला प्रभु से एक रूप होकर के श्री रूप सनातन पधार है विराजमान है प्रभु एक रूपे कहकर के श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में श्री रूप गोस्वामी की वंदना की गई सनातन गोस्वामी की वंदना की गई प्रभु एक रूपे जो प्रभु के हृदय में भाव है उसको श्री श्रीम प्रभु ने सनातन और रूप गोस्वामी के माध्यम से ही जगत के सामने प्रस्तुत किया इसलिए प्रभु के एक रूप होकर के सनातन रूप दोनों के दोनों विराजमान ऐसा कहकर के श्री हरदास और श्री सनातन इन दोनों का श्रीमन महाप्रभु ने आलिंगन किया और आप में स्नान इत्यादि करने के लिए उस समय अपने देवास स्थान के ऊपर मध्याह्न मध्यान्ह भुझ स्नान भोजन इत्यादि उनको करने के लिए अपने स्थान पर श्री प्रभु ने गमन किया सनातन कहे हरदास करी आलिंगन तुमार भाग्य की सीमा नया है अथन उस समय श्री हरदास ठाकुर ने सनातन गोस्वामी जी का आलिंगन किया और कह रहे हैं कि हे सनातन तुम्हारे भाग्य की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता श्री प्रभु तुम्हारे देह प्रभु कहे मोर नीच धन आह श्री प्रभु ने मेरे सामने ये कहा कि तुम्हारा देह मान सनातन का देह मेरा अपना धन है बताओ तुम्हारे समान भाग्यवान और कौन होगा ये कार्य ना पारे पवित श्रीमंद महाप्रभु अपने देह से जिस कार्य को नहीं कर पाए वो कार्य वे महाप्रभु से कार्य करावे तुम आ मथुरा पे श्री महाप्रभु उस कार्य को तुमसे करवाएंगे और वो भी यहां नहीं अपनी निज भूमि श्री महाप्रभु की जो लीला व जन्मभूमि है श्री कृष्ण की जो लीला भूमि है जन्मभूमि है ऐसे स्थान मथुरा में मथुरा मंडल में वे ये कार्य तुमसे करा देंगे ईश्वर जो कराना चाहता है वही सिद्ध होता है ईश्वर जो कहता है वो सिद्ध नहीं है ईश्वर जो करता है वो भी सिद्ध नहीं है जो चाहता है वो सिद्ध है ये सिद्धांत भीष्म पितामह के प्रसंग में पहले निरूपण कराए भीष्म पितामह को ने युद्ध को यही समझाया कि कृष्ण जो कहते हैं वो कई बार गलत हो जाता है इनके कहते पर भी विश्वास मुख करना कहते कुछ हैं करते कुछ है जो करते हैं वो भी जरूरी नहीं कि सिद्ध शांत भूत बनकर के कौरों की सभा में गए मैं शांति करवा दूंगा मैं युद्ध नहीं होने दूंगा पर कृष्ण ने जो मिशन लिया वो तो मिशन फेल हो गया कृष्ण शांति स्थापित नहीं कर पाई इसलिए कृष्ण के जो करते हैं वो भी सत्य नहीं है जो कहते हैं वो भी सत्य नहीं है कई बार कहते हैं कि ये में हम के सामने अंत में इनको हार मांगनी पड़ती है और क्षमा मांगनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि न पारे हम न पा मैं तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं दे सकता हूं कहते हैं ये कि जो जैसा मेरा भजन करता है मैं उसका वैसा भजन करता हूं परंतु ये बात गलत हो गई गोपियों के आगे इसी तरह से जो करते हैं वो भी गलत हो जाता है इनका करना है कि शांति दूत बंद करके गए परंतु शांति दूत बनकर जाने पर भी इनका शांति मिशन फेल हो जाता है असफल हो जाता है इसलिए जो ये चाहते हैं वही मुख्य वस्तु है ये वास्तव में चाहते थे कि धर्म की खेती हो धर्मराज रूपी फसल को मैं स्थापित करूं कुल क्षेत्र में और दुर्योधन रूपी खरपतवार को दुर्योधन रूपी अधर्म को मैं कहीं नष्ट करूं जो कलयुग है उस कलयुग के रूप में दुर्योधन जो विराजमान है दुर्योधन को महाभारत में कलयुग का स्वरूप बताया गया कलयुग का अवतार बताया गया तो कलयुग का जो अवतार है वो कलयुग के दोषों को मैं नष्ट करूं वो श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के द्वारा कराया और एक बार धर्म की स्थापना युधिष्ठिर के को राज्य की स्थापना करके परम सुंदर जो धर्म है उस धर्म की पुनः स्थापना की परीक्षित महाराज के द्वारा भी धर्म की पुनः स्थापना की गई तो ये कराई चाहे ईश्वर से ही सिद्ध होते है। हैं वह सिद्ध होता है जो कहते हैं वो सिद्ध है ऐसा जरूरी नहीं जो करते हैं वो सिद्ध है ऐसा भी जरूरी नहीं है तुम्हारा सौभाग्य ही कहीं ना हो तुम्हारा जो सौभाग्य है उस सौभाग्य को कहा नहीं जा सकता है वो अद्भुत होकर के विराजमान है भक्ति सिद्धांत शास्त्र आचार निर्णय तुम आदारे कराए बुझल आशय मैं जान गया जान गया हरदास ठाकुर कह रहे हैं कि श्रीमद महाप्रभु भक्ति सिद्धांत के शास्त्र को तुम्हारे द्वारा स्थापित करना चाहते हैं अर्थात तुम्हारे द्वारा बृहदभागवतामृत में सर्वोत्तम बृहदभागवतामृत का साथ बात क्यों है सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्राप्य स्थल धाम सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम साधन इन चार चीजों का निर्धारण यह भागवतामृत का साथ बोल लाल बेहरी लाल की जय वृह भागवता मृत चार चीजों के सार को निरूपण करता है सर्वोत्तम उपास्य कौन है श्री ब्रिजेन्द्र नंदन में जिनमें प्रीति है वे ब्रिजेन्द्र नंदन ही सबसे ज्यादा उपास्य हैं और उनमें सबसे बड़ी उपास्य यदि कोई हैं, तो वे श्री राधा रानी, गोपी ये बृहदभागवता के प्रथम अंश में कृष्ण कृपा निर्धारण में यह निष्कर्ष कि सर्वोत्तम उपास्य कृष्ण और सर्वोत्तम उपासिका वे ब्रज गोपिका वर् इससे बढ़कर के और कोई दूसरा उपास्य उपासक नहीं है तो सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ क्या है सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ है मधुर प्रीति जो मधुर प्रीति उस मधुर प्रीति राधे प्रेम वो सर्वोत्तम उपास्य है वो राधिका प्रेम हमको प्राप्त हो नहीं सकता है हमको प्राप्त कैसे होगा हमको प्राप्त होगा श्री राधिका के आम के द्वारा और बृहदभागवतामृत के द्वितीय खंड में द्वितीय खंड जहां पर प्रारंभ होता है धाम के निर्धारण का वो इसी प्रश्न से होता है श्री उत्तरा माता परीक्षित से यही पूछती हैं कि बेटा मुझे संतोष नहीं है कि यदि कृष्ण अपनी आराधना करने वाले शुद्ध भक्तों को भी जो स्थान दें और वही स्थान यदि श्री चरण की उपासना करने वालों को भी मिले तो यह तो भगवान में अविवेचकता का दोष आ जाएगा सब पर से दी सबको एक साथ देते हैं ये तो कोई बात हुई नहीं तो मूल प्रश्न ही यही हुआ दूसरा खंड द्वितीय खंड जो है खंड में यही प्रश्न ही था कि श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति करने वालों को जो स्थान प्रदान करते हैं वही स्थान यदि राधिका नाम जप करने वाले और राधिका दास ग्रहण करने वालों को मिले तो मुझे संतोष्ट नहीं उत्तराध्या ने परीक्षित महाराज से कह दिया इसलिए मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूं कि जो श्री राधिका अनुगत्य ग्रहण करते हैं उनको कौन सा स्थान मिलता है इसका मुझे बताओ तो सर्वोत्तम स्थान निर्धारण हो ही है कि जहां श्री वृंदावन निकुरी मंदिर में श्री राधिका दासी होकर के श्री प्रिया लाल की सेवा की निज अभिमान राधिका दासी का और जीवन का लक्ष्य है सेवा इसको निर्धारण करना यही मुख्य वस्तु था तो ब्रह्म भागवतम का का सार है सर्वोत्तम निर्धारण ये कृष्ण कृपा निर्धार खंड में स्थापित किया कि सर्वोत्तम स्वरूप श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है और सर्वोत्तम भक्त श्री गोपिकागढ़ श्री राधिकाण द्वितीय खंड में यह निर्धारण किया कि सर्वोत्तम धाम कौन सा है उसका निरूपण करें सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ कौन सा है सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ है श्री राधिका दास ग्रहण करके राधिका माधुरी का आस्वादन राधिका की मंजरी गणों को जो आश्रम प्राप्त है वो आश्रम और किसी को प्राप्त नहीं है राधिका से स्वीकार करते हुए श्री युगल उनको सुख प्रदान करना यही परंपर लाभ होकर के विराजमान और श्री गोप कुमार के चरित्र के माध्यम से यही दिखाया कि गोप कुमार को प्रिय नर्म सा स्वरूप प्रदान करके श्री प्रिया लाल का मिलन रास का अनुभव या कहीं प्राप्त हो और उसके माध्यम से कहीं मंजरी भाव उसकी सर्वश्रेष्ठता कहीं दिखाई गई सर्वोत्तम स्थान है श्री नकुंज मंदिर और सर्वोत्तम साधन क्या है बोले सर्वोत्तम साधन है रागानुगा भक्ति मंजरी भाव की भक्ति जैसे जो माथुरवासी ब्राह्मण है माथुर ब्राह्मण वो माथुर ब्राह्मण कहीं चला पहले फस गया किसमें कर्म कांड गंगा सागर पे पहुंचा और वहां कर्म कांड के चक्कर में मीमांस के चक्कर में यज्ञ यागात के चक्कर में फंस गया वहां से ठाकुर ने उसको निकाला तो काशी आया काशी में आकर के आकाश से तक्के और खजूर के ऊपर अटके वाली बात हो गई थी वहां पर ज्ञानियों के चक्कर में पड़ गया वहां से ठाकुर ने निकाला उससे ज्ञानियों के चक्कर से पहले कर्मकांडियों के चक्कर से निकाला फिर ज्ञानियों के चक्कर से निकाला जब प्रयाग में आया तो वहां पर जैसे खजूर से भी निकले तो उसकी भी डाली में आकर के कहीं अटक गए कहीं वैद्य भक्ति और श्री नारायण उनकी उपासना में ये वैदि भक्ति की उपासना में पड़ गए तब जाकर के जब वृंदावन में आए तब वृंदावन आने पर उन माथुर ब्राह्मण को श्री गोप कुमार का संग प्राप्त हुआ और गोप कुमार का संग प्राप्त होकर के फिर गोप कुमार ने अपने जीवन चरित्र को बताते हुए कि कैसे घाट घाट का पानी पीकर के मैं क्रम भक्ति को प्राप्त किया मैंने और कैसे सद्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है जैसे मोक्ष के दो स्वरूप हैं एक क्रम भक्ति एक सद्य क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति ऐसे ही क्रम मुक्ति में कैसे मुझे पहले राज का पद मिला फिर राज्य पद प्राप्त होने के बाद में इंद्र का पद मिला इंद्र का पद प्राप्त होकर के ब्रह्मा का पद मिला ब्रह्मा का पद प्राप्त होकर के शुद्ध लोक में पहुंचा शुद्ध लोक में मोक्ष को प्राप्त हुआ मोक्ष से हटकर के शिव लोक में पहुंचा शिव जी की आराधना कर रहे हैं शिव जी ने वहां से मुझे जब जल्दी से भेजा तब जाकर के पुनः बैकुंठ जो है उन बैकुंठ की प्राप्ति हुई और बैकुंठ की, की प्राप्ति होकर के फिर श्री राम उनको प्राप्त किया वैकुंठ की प्राप्ति होते हुए पुनः इनको ब्रिज में भेजा गया और जब ब्रिज में भेजा गया तब ब्रिज में रागान भक्ति करके इनको सीधा मूर्चित होकर जब गिरे तो उस समय लीला में प्रवेश की प्राप्ति हो गई ठाकुर गैया चरा करके लौट रहे हैं उस समय इनको दर्शन की प्राप्ति हो गई तो श्री हरिदास उस समय सनातन से कह रहे हैं कि सनातन तुम्हारे भाग्य का वर्णन नहीं किया जाए तुम्हारे माध्यम से प्रभु तो आशय मैं जान गया कि तुम्हारे द्वारा श्री प्रभु भक्ति सिद्धांत और आचार निर्णय इन दोनों को कराना चाहते हैं इस बात को मैं जान गया और तुम जो बृहदभागवतामृत से रचना करोगे उस बृहद भागवतामृत का सार है का सार है सर्वोत्तम उपास्य का निर्धारण सर्वोत्तम प्रयोजन का निर्धारण सर्वोत्तम धाम का निर्धारण और सर्वोत्तम साधन का निर्धारण चार चीज ये ब्रह भागवता में निपण हुई है सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन सर्वोत्तम धाम और सर्वोत्तम साधन इन चार का निर्धारण करना श्री प्रभु चाह रहे हैं हमारे यही देह प्रभु कार्य ना आयल भाव भूमि जन्म यही देह बृा गिलह है या किसी काम में नहीं आया सनातन भाव भूमि में जन्म लिया और मेरा जीवन व्यस्त चला गया ये श्री है ठाकुर की अत्यंत विनम्रता में ये वचन है विनम्रता में ये वचन कहीं जो मात्सर है वो मात्सर्य भजन में उपयोगी होता है क्योंकि श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि काम कृष्ण से मार पड़े कामना क्या होनी चाहिए कृष्ण की सेवा करो क्रोध भक्ति द्वेशी जन भक्ति द्वेशी जन जो है उनके प्रति क्रोध होना चाहिए लोग कृष्ण कथा श्रवण में होना चाहिए मोह आज मुझ पर भक्ति नहीं बनी इसके लिए मोह होना चाहिए और भक्ति के माधुर्य का आस्वादन करते हुए सेवा के माधुर्य का आस्वादन करते हुए मध की प्राप्ति वैष्णव होने का मध सदा धारण करना चाहिए पांच चीजों को तो नियुक्त कौर वो यथा तथा उनको नियुक्त करूंगा पर छठी जो चीज है मात्सर्य उसको नहीं कहा उसी मात्सर्य का एक दृष्टांत है कि का हाँ, किसी काम में नहीं आया तुम्हारे देह के द्वारा तो श्री प्रभु भक्ति सिद्धांत का आचार का निर्णय कराना चाहते हैं सर्वोत्तम वस्तु का निर्णय कराना चाहते हैं पर मेरा यह देह किसी काम में नहीं आया ये जो माक्सर्यसर्य इनकी दीनता को और अधिक बढ़ाने वाला है तो श्री हरदास ऐसे जिसमें कह रहे हैं सनातन गोस्व ने तुरंत टोका सनातन कहे तुम्हारा सब केवा आम कि हरदास रहने दो रहने तो ठाकुर जैसा तुम्हारा सौभाग्य है तुम्हारे समान संसार में कौन हो सकता है महाप्रभु के में तुम महाभाग्यवान हो करके ही विराजमान हो कार्य प्रभु नामिक प्रचार्य से प्रभु कौिंद तोमर द्वारे एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं जहां पर एक दूसरे को प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं यह भक्ति का एक स्वभाव है कि परम श्रेष्ठ होकर के भी अपने को तुच्छ करके माना सहिष्णु ये तीन पदक उनको जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री अपने कंठ में मंगल सूत्र को धारण करती है तीन कटोरियों के साथ में इसी प्रकार त्रणादप सुनिचे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णुता और स्वयं गुण बालू होकर के भी अमान्य रहना और दूसरे में तनिक से गुणों को भी कहीं बढ़ा करके वर्णन करना ये भक्ति का श्री नाम संकीर्तन के ग्रहण करने की रहनी है यदि इन तीन पदकों के साथ में इस रहनी के साथ में इस दीनता के साथ में और वैष्णवों के प्रति आदर की भावना केवल दिखाने की आदर की भावना नहीं वास्तव में आदर की भावना इसको मन में धारण करते हुए नाम संकीर्तन किया जाएगा तो नाम अवश्य ही प्रेम प्रदान करेंगे तो प्रभु ने जिस अवतार को जिस उद्देश्य को लेकर के अवतार धारण किया कि जगत में मैं नाम संकीर्तन उनका प्रचार करूंगा श्री अद्वैताचार्य ने जहां तुलसी दल के द्वारा गंगा जल के द्वारा हूंकार भरते हुए ये अभिलाषा की कि, कि हे गोविंद आप अवतार धारण करो कल में मैं आपका अवतार करा करके मानूंगा ऐसा हटले करके के प्रतिज्ञा लेकर के श्री अद्वैताचार्य विराजमान हुए थे और उन्होंने जिस हट के साथ में जिस आग्रह के साथ में श्री नाम का आश्रय ग्रहण किया उस नाम के आश्रय को ग्रहण करके श्री उसके कार्य को पूरा करने का सारा जो दायित्व तो है वो हे हरिदास तुमको तुम्हारे ऊपर ही श्री श्रीपण थोड़ा है प्रतिदिन तुम तीन लाख नाम जप करते हो संकीर्तन करते हो सभी के आगे नाम की महिमा का गायन करते हो आपने आचार्य के हो नाकर प्रचार तुम जो अपना भजन करते हो उसको छपा करके रखते हो आपका जो आचार है उसका कभी भी प्रचार नहीं करते हो अपनी महिमा का कभी प्रचार नहीं करते हो प्रचार करे के हो ना कर आचार क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रचार करते हैं परंतु तो प्रचार ही प्रचार करते हैं परंतु तो स्वयं आचरण नहीं करते हैं परंतु तो तुमने उनका आचरण भी किया और उसका फिर प्रचार करते हो इसलिए तुम्हारा प्रभाव जगत के ऊपर अवश्य ही पड़ता है इसलिए तुम्हारा जो आचरण है वह अधिक प्रभावालीशाली होकर के विराजमान है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी है वो भी सचेतन है और जो अध्यापक है वो भी सचेतन है यदि अध्यापक स्वयं आचरण नहीं करेगा तो उसके प्रचार का उसकी शिक्षा का विद्यार्थी के ऊपर प्रभाव नहीं होगा विद्यार्थी के ऊपर उसकी विद्या उसके प्रवचन का जितना प्रभाव होता है उससे ज्यादा प्रभाव अध्यापक के आचरण का होता है क्योंकि दोनों चेतन होकर के विराजमान अध्यापक भी चेतन है और विद्यार्थी भी चेतन है इसलिए जो चरित्र निर्माण है वह चरित्र निर्माण अध्यापक के आचरण के द्वारा ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व निर्माण में अध्यापक के आचरण का अपना प्रभाव होता है विद्या पढ़ती हैं जो कैरिकुलम है उसको तो पढ़ाया जाएगा। सिलेबस को पढ़ाया जाएगा और सिलेबस तो जाने कहां का कहा जाएगा कभी याद रहेगा कभी भूल जाएंगे आगे की सिलेबस को देखेंगे? परंतु जो चरित्र निर्माण है वह चरित्र निर्माण अध्यापक के आचरण का ही पढ़ता है उसमें जो उदारता सत्य प्रेमिता ये सारे गुण जो आते हैं वे सत्य ये सारे गुण अध्यापक के प्रभाव के द्वारा ही विद्यार्थी में आते हैं इस प्रकार दोनों जने आचार प्रचार नाम कर दुई कार्य इस प्रकार तुम आचार और प्रचार दोनों करते हुए दोनों कार्य करने वाले हो तुम ही सर्व गुरु तुम ही सर्वश्रेष्ठ गुरु हो सर्व जगतेर आरे, संपूर्ण जगत के आरे होकर के पूजनी होकर के हे हरिदास तुम विराजमान हो ऐसे दोनों दोनों के साथ में कथा दोनों की प्रशंसा करते हुए वैष्णव की स्तुति करते हुए दोनों अपूर्व आनंदित हो रहे हैं और कृष्ण कथा का आस्वादन करते हुए एक साथ ही दोनों रह रहे हैं यात्रा काले आयल सब गौरे भक्तगण पूर्वत कैला रथ यात्रा दर्शन यात्रा के समय सब गौरजन भी महाप्रभु के पास में आए सबने रथ यात्रा का दर्शन किया रथ के आगे जब महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं उसको देख करके श्री सनातन गोस्वामी जी को परम चमत्कार की प्राप्ति हो रही है चार मास तक वर्षा काल में सब भक्तगण श्रीमन महाप्रभु के पास में ही श्री जगन्नाथपुरी में रहे गौरदेश से जो आए वे गौरिया जन भी उड़िया प्रदेश में ही सब चार महीने तक रहे सबके संग में श्री प्रभु सनातन गोस्वामी जी को भी मिला रहे हैं अद्वैत नित्यानंद श्रीवास बक्टेश्वर वासुदेव मुरारी राघव दामोदर पूरी भारती श्री गदाधर पंडित साध भट्टाचार्य श्री रामानंद राय जगदानंद शंकर पंडित एक एक चरित्र बड़े अद्भुत अद्भुत श्री अद्विताचार्य का तो कहना क्या बहुत संक्षिप्त में क्यों संक्षिप्त मात्र करे श्री अद्विताचार्य जिन्होंने कृपा करके श्रीमद महाप्रभु का आविर्भाव कराया और महाप्रभु से लगभग बावन वर्ष बढ़े थे अवस्था में और सब में वयोवृद्ध होकर के विराजमान शास्त्र के परम परम निष्णात होकर के श्री विराजमान अद्दीताचार्य विराजमानचार्य और स्वयं अद्दीताचार्य ये महाविष्णु अवतार होकर के विराजमान श्री नित्यानंद ये तो श्री बलराम होकर के ही विराजमान जिनके ही लीला अवतार में जो बलराम होकर के विराजमान ऐश्वर्य अवतार में जो संपूर्ण माया विभूति उसके संरक्षक होकर के विराजमान व्यू अवतार में जो संकर्षण होकर के प्रकृति का ईक्षण करने वाले होकर के विराजमान और श्रीमंद महाप्रभु के साथ में सर्वधारित लीला में ये विराजमान रहे महाप्रभु से लगभग 11 वर्ष साढ़े 12 वर्ष ये बड़े हैं परंतु श्री नित्यानंद प्र� महा प्रभु महाप्रभु ने जब तक अपने प्रेम का प्रकाशन नहीं किया तब तक वृंदावन में छुपकर के रहे जब महाप्रभु ने नवद्वीप में गया से लौटने पर अपने प्रेम का प्रकाशन किया तो वृंदावन से श्री नित्यानंद प्रभु आप नवद्वीप पर और वहां नवद्वीप में श्रीमद महाप्रभु के साथ में संकीर्तन प्रचार में बराबर विराजमान रहे श्री नित्यानंद कृपा के बिना श्रीमद महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है श्री नित्यानंद गुरु तत्व होकर के भी विराजमान है ये लीला में श्री बलराम होकर के विराजमान है ऐश्वर्य में ये संकर्षण होकर के विराजमान है और व्यू में संकर्षण कार्याण होकर के विराजमान जिनके ही विस्तार के रूप में गर्भोदशाही श्री प्रद्युन और क्षीरोधशाही श्री अनुरुद्ध विराजमान द्ग हैं द्ग और इन्हीं के अंशांश रूप में अंश के भी अंश रूप में श्री शेष अनंत होकर के श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान लीला में श्री नित्यानंद प्रभु आप अन्य मंजरी होकर के विराजमान हैं और बिना अनंग मंजरी के अनुग्रह से राजकी जो छोटी बहन है उनके अनुग्रह के बिना लीला में किसी का प्रवेश नहीं होता है इसलिए सभी लोग श्री नित्यान प्रभु और उनका आश्रय ग्रहण करके लीला में प्रवेश करते हैं श्रीवास इनके आंगन में ही श्रीमंद महाप्रभु अपूर्ण रूप से क्रिया करते हैं श्री नारायण उपासक होते हुए भी नारद के अवतार होते हुए भी श्री श्रीवास महाप्रभु के परम अंतरंग होकर के विराजमान और श्रीवास के पत्नी जो शक्ति है श्रीमद महाप्रभु उनके भी श्री नित्यान प्रभु उनके भी स्तन का पान करते ऐसी अपूर्व कृपा श्री मालिनी जी की विराजमान श्रीवास की ऐसी अपूर्ण कृपा विराजमान श्री वक्रेश्वर पंडित वे अद्भुत भक्त होकर के विराजमान वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने पर अनेक अनेक जो भक्तगण थे उनको कहीं कृष्ण कृपा के प्राप्ति हुई वे भक्ति के तत्व को कहीं जान सके श्री वासुदेव अर्थात स्वरूप दामोदर वासुदेव श्री सान भट्टाचार्य उनकी अपूर्व महिमा परम विद्वान होकर के विराजमान श्री मुरारी गुप्त रामचंद्र जी के हनुमान जी के अवतार होकर के विराजमान है राघव ये गोवर्धन से विशेष रूप से झाली लेकर के श्रीमंद महाप्रभु के पास में आते हैं और महाप्रभु को झाली समर्पित करते हुए विराजमान कर होते हैं और महाप्रभु इनके महाप्रभु की जितनी भी प्रिय वस्तु हैं उनको लाकर के श्रीमन महाप्रभु को प्रदान करते हैं स्वरूप दामोदर उनका कहना क्या श्री स्वरूप दामोदर ललता सखी के अवतार होकर के विराजमान और श्रीमंत महाप्रभु के आदर के सर्वदा सर्वदा रक्षा करने में महाप्रभु को भी सचेत करने में कहीं भी श्री स्वरूप दामोदर टूक चूकते नहीं है महाप्रभु को भी अनेक अनेक बार तो देते हैं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए पूरी भारतीय ये भक्ति के कहीं दृष्टांत होकर के विराजमान है पूरी भारतीय श्री गुरुदेव की कृपा के परंपरण आश्रय होकर के ये विराजमान है श्री स्वरूप पंडित गलाधर पंडित ये सब महाप्रभु के परकर हैं। और पंडित तो श्री गराधर श्री महाप्रभु गौर में कर स्वरूप होकर के ही श्री गराधर विराजमान है सार भट्टाचार्य उनका कहना क्या वे महान नैयायिक होकर के विराजमान है परंतु तो श्री महाप्रभु के परम परम अन्वत होकर के और भक्ति का स्थापन करने वाले श्री राय रामानंद ये विशाखा सखी होकर के विराजमान हैं और श्री राय रामानंद के मुख से ही महाप्रभु ने सारे सिद्धांतों को कृपा करके प्रकट किया श्री जगदानंद पंडित ये स्वाभाविक रूप में ही कहीं सत्य भामाजी के अवतार होकर के विराजमान गदाधर और जगदानंद श्री गदाधर रुक्मणी जी के स्वरूप को करके परम समर्पण और श्री जगदानंद में वामता सही रूप में विराजमान है शंकर पंडित ये श्रीमद महाप्रभु के सेवक होकर के विराजमान है और शंकर पंडित की मील बड़ी कमजोर है इसलिए शंकर पंडित को विशेष रूप से महाप्रभु के पास में नियुक्त किया जाता है जरासी भी आहट होती है तो शंकर पंडित की मील जल्दी खुल जाती है और सब एक बार तो वो जो घटना घटी जिसका आगे वर्णन किया जाएगा कि श्रीमद महाप्रभु तीन दरवाजे तीन परकोटा पार करके रात को जाने कैसे बाहर निकल और श्री जगन्नाथ जी के गर्म स्तंभ के बाहर नीचे गायों के बीच में मंदिर के बाहर गायों के बीच में खड़े रहे तब श्री शंकरा शंकर पंडित उनको ही सबने महाप्रभु की चरण सेवा में और रात्रि में जागने में महाप्रभु की रक्षा करने के लिए कि कहीं निकल नहीं जाए महाप्रभु इनके पीछे पीछे जाएं शंकर पंडित को नियुक्त किया काशीश्वर परम परम विद्वान और गोविंद इनका तो कहना कि श्रीमत महाप्रभु की चरण सेवक होकर के श्री गोविंद विराजमान हैं गोविंद यद्यपि श्री ईश्वरपुरी जी के सेव्य सेवक रहे हैं चरण सेवक रहे हैं पर ईश्वरपुरी जी ने जब श्री महाप्रभु के पास में इनको भेजा तो गुरु की आज्ञा जान करके श्री महाप्रभु ने इनको भी चरण सेवा प्रणाम की और एक दिन श्री गोविंद वे महाप्रभु का दर्शन करे महाप्रभु बेड़ा कीर्तन करते हुए अर्थात श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की परिक्रमा में कीर्तन करते हुए अत्यंत थक गए और आकर के गंभीरा में जहां थोड़ी सी हवा आ रही है उस दरवाजे के ऊपर देहरी के ऊपर लेट गए श्री गोविंद कह रहे हैं और लेटे भी ऐसे कि मुख तो है बाहर और चरण हैं भीतर और श्री गोविंद कह रहे हैं प्रभो थोड़ा सा आप सरको तो मैं भीतर जाऊं इस समय आचरण सेवा की बहुत आवश्यकता है आप बहुत थक गए हो जरा चरण पर लौट दू महाप्रभु ऊ करते हुए कह रहे हैं कि भैया मेरी तो हिलने की भी सामर्थ्य नहीं है बहुत थक गया तो ऐसा कर करके श्रीमद महाप्रभु छोटा सा दरवाजा गंभीरा का और छोटे से दरवाजे में ही आप बीच में बैरी के ऊपर सो रहे हैं जब एक बार कहा दो बार कहा गोविंद के कहने पर भी महाप्रभु नहीं हटे हैं उस समय श्री गोविंद ने अपना दुपट्टा महाप्रभु के ऊपर डाला और महाप्रभु की छाती का स्पर्श करके छलांग लगाई जंप लगा ली और भीतर पहुंच करके फिर महाप्रभु के चरणों को छू रहे हैं चरणों को पलट रहे हैं महाप्रभु थक भी गए थे इससे नींद भी आ गई महाप्रभु की नींद जिस समय सांझ को चार बजे पर खुली गोविंद चुपचाप कोने में बैठे हैं श्री महाप्रभु गोविंद से पूछ रहे हैं गोविंद तुम भीतर कैसे आए तुम यहां बैठे हो पहले तो कोई नहीं था तुम भीतर कैसे आए गोविंद बोले महारे आपको कूद करके आ गया वो तो तुम्हारी भिक्षा हुई कि नहीं भोजन किया कि नहीं मेरे भोजन तो होता रहेगा कोई ऐसी बात नहीं बोल क्यों गई क्यों नहीं बोल मेरे जाता कैसे आप तो रास्ता रोक करके दरवाजे के ऊपर सो रहे हैं देवी के ऊपर सो रहे हैं जाता कैसे श्रीमन महाप्रभु बोले बोले आए कैसे थे बोले आया था आपकी छाती के ऊपर पैर रख करके कूद करके जंप लेकर के आया था बोले जैसे आए ऐसे चले जाते बोले आया था सेवा के लिए जाता क्या पेट के लिए यह संभव नहीं इसे भोजन में तो देर सवेर होती रह के कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है अब कल लूंगा कहीं रखा होगा प्रसाद अब कल लूंगा ऐसी सेवानिष्ठ श्री गोविंद उनमें विराजमान काशीश्वर गोविंदादि या प्रभुगण श्री महाप्रभु काशीश्वर के कहीं जो घर है उस घर के बाहर के बगीचे की एक छोटी सी कोठरी है उसमें ही निवास कर रहे हैं ऐसे परम परम कृपालु होकर के विराजमान श्री महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी सब लोगों से परिचय कराया से मिलाया सभार चरण बंधन श्री सनातन गोस्वामी सबके चरण बंधन कर रहे हैं सब लोगों के कृपा का पात्र सनातन गोस्वामी जी को बनाया है अपने गुण अपांडित थे उनसे श्री सनातन गोस्वामी परम परम युक्त होकर के विराजमान हैं और उनके गुरु पांडित्य को देख करके यथा योग्य सभी लोग कृपा मैत्री गौरव इनके भाजन होकर के विराजमान हुए क्योंकि ईश्वरे प्रतिमेशु बालेशु दुषत्सु प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा व्यक्त करो थी मध्यम भक्त का प्राय ठाकुर जो कृपा करते हैं वो मध्यम भक्त के माध्यम से ही कृपा करते हैं क्यों हरेक को तो जय भरत जी जैसे सुखदेव जी जैसे संकादिक जैसे नव जैसे गुरु मिल नहीं सकते प्राय जो गुरु मिलते हैं वो प्राय सभी गुरु मध्यम भक्ति ही होते हैं मध्यम कोटि में तो ईश्वर में जो प्रीति करता है और ईश्वर में प्रेम करे जो भक्तगण हैं उनके साथ में मित्रता करें, प्रेम मैत्री अपने से छोटों के प्रति कृपा करें, और जो विरोधी हैं उनके साथ में जवाब लगाने की जरूरत नहीं है उनकी उपेक्षा कर दें, दे तेरा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग जय वो दंडोत ऐसा कहकर बच जाए तो ईश्वर के प्रति प्रेम ईश्वर के अधीन जनों के प्रति मैत्री अपने से छोटों के प्रति कृपा और जो कृष्ण विरोधी दिखे कृष्ण निंदा है उनकी उपेक्षा करके उनको छोड़े उनके साथ में बहुत बहस की जरूरत नहीं कोई भाष सुनने के लिए तैयार है तब तो बहस करें परंतु तो अभिमान में आकर के बहस की जरूरत नहीं है उनकी उपेक्षा कर दे उसका नाम है मध्यम भक्त और मध्यम भक्त ही प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा इन सबको करते हुए कहीं शास्त्र में और शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म ठाकुर की सेवा में दोनों में निष्ठात होते हैं शब्द ब्रह्म में यदि गुरु निष्ठात नहीं होंगे तो शिष्य के संदेह को शास्त्रीय आधार पर शांत नहीं कर पाएंगे शिष्य को पूरा संतोष संतोष नहीं होगा यदि पढ़े लिखे हैं तो शास्त्र के प्रमाण दे करके उदाहरण दे के प्रमाण देकर के कहीं शिष्य को समझा सकेंगे इसलिए गुरु को शास्त्र में निष्णात भी होना चाहिए और केवल शास्त्र शास्त्र में निष्ठात है तो केवल अपनी पंडिताई बघारता रहेगा शिष्य को भजन मार्ग में नहीं ले जा सकेगा इसलिए परम ब्रम में भी भक्ति में भी उसे निष्णात होना चाहिए तो जो दोनों में शास्त्र और परम ब्रह्म दोनों में निष्णात हो ऐसे मध्यम भक्त उनके ऊपर विशेष रूप से उनके माध्यम से श्री कृष्ण कृपा करते हैं तो यहां पर यही कह रहे हैं कि स्वगोण पांडित्य साभार हिल सनातन यथा योग्य कृपा मैत्री गौरव भाजन श्री सनातन गोस्वामी अपने गुण गो और पांडित्य के कारण सभी के लिए यथा योग्य कृपा मैत्री गौरव इनके पात्र होकर के विराजमान हुए किसी की कृपा के किसी की मैत्री के किसी के गौरव के पात्र होकर के विराजमान हुए सकल वैष्णव ये गौर देश गेला जब चार महीने के बाद में सारे वैष्णवगण गौरदेश चले गए सनातन महाप्रभु रहेला सनातन गोस्वामी अभी भी श्री महाप्रभु के पास में ही रुके महाप्रभु के साथ में दोन यात्रा उनका भी दर्शन किया और दोन यात्रा देख करके इनके मन में बड़े आनंद की प्राप्ति हुई पूर्व वैशाख माहतन ये ना पहले सनातन गोस्वामी जिस समय आए जेष्ठ माते प्रभु तारे परीक्षा और जेष्ठ मास में एक बार महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी की परीक्षा की जेठ का महीना है इसके पहले की बात है मैंने अभी जेठ का ये चार मास चौमा बीत गया है अभी तो परंतु तो पौराणिक घटना कह रहे हैं कि पहले जब सनातन गोस्वामी जी आए थे वैशाख के महीने में आए और जेठ के महीने में श्री महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी की एक बार परीक्षा की कैसे परीक्षा की कि जेष्ठ महाश प्रभु यमेश्वर टोटा आय ला ज्येष्ठ के महीने में महाप्रभु यमेश्वर नाम के स्थान पर टोटा माने एक बगीचा है उस बगीचे में आए और भक्त अनुर भिक्षा करेला वहां पर यमेश्वर टोटा में ही भक्तों के अनुरोध से भक्तों ने प्रार्थना की कि आप भिक्षा आज यहीं ग्रहण करें मध्याह्न में सनातन गोस्वामी को भी श्रीमद महाप्रभु ने बुला दिया कि आप भी यमेश्वर टोटा आ जाओ प्रभु ने बुलाया है इस बात को सुनकर के सनातन गोस्वामी के मन में बड़ा आनंद आया है और मध्यान्ह में समुद्र के रास्ते रास्ते ये आए मध्यान में जेठ के महीने में तो बालू एकदम गर्म हो जाती है अग्नि के समान तप रही है और सनातन उस समय समुद्र के किनारे किनारे रेती के रास्ते से आए जो राजपथ है उसके रास्ते से नहीं आए सड़क के रास्ते से नहीं आए जो छाया रास्ता था उससे नहीं आए हैं और वे रेती के रास्ते से समुद्र के किनारे किनारे आए हैं इनके दोनों पैरों में फफोले हो गए दू पाई फोस का हाइन गेला प्रभु स्थानी गरम रेती के ऊपर पैर रखे इसे फफोला पड़ गए हैं दोनों पैरों में क्षा करके प्रभु जब विश्राम कर रहे हैं श्री गोविंद ने महाप्रभु का प्रसाद इनको प्रदान किया शेष पात्र जो है वो गोविंद ने इनको दिया और सनातन गोस्वामी जी ने उस समय उस प्रसाद को पाया प्रभु ने पूछा कभी तो पूछते नहीं है, आज पूछ लिया कि कौन पथे आये सनातन सनातन किस रास्ते से आओ आये और सनातन ने कहा समुद्र के रास्ते से आया था प्रभु कहते हैं अरे समुद्र के रास्ते में तो बालू बहुत गर्म होती है के रास्ते से क्यों नहीं आए तब तो बालू में तुम्हारे पैर में हफोले हो गए होंगे चल भी नहीं पा रहे हो हाय कैसे चले होंगे कैसे आए होंगे सनातन कह रहे हैं न न ऐसी कोई बात नहीं है बहुत दुख ना पाइल ज्यादा तकलीफ नहीं हुई तकलीफ तो बहुत हुई थी पर कहते ना ना ज्यादा तकलीफ नहीं हुई पाए ताना जानल अरे पैर में छाले वाले भी हो गए क्या मुझे पता नहीं, पैर में तो छाले हो गए इसको भी उन्होंने जाना नहीं क्योंकि महाप्रभु से मिलने की इतनी उत्कंठा है सिंहद्वार कह रहे हैं कि सिंह द्वार जाने का मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि वहां पर श्री जगन्नाथ जी के सेवकगण सिंह द्वार से होकर के निकलते हैं और सेवक जनों का आना जाना वहां पर लगा रहता है हा किसी के साथ में मेरा स्पर्श हो जाएगा तब तो मेरा सर्वनाशी हो जाएगा मैं अधम हम यवन का सेवक इतनी दीनता धारण कर रहे हैं परम गुणवान कहा कितने गुणवान और कहा दीनता धारण कर रहे हैं महाप्रभु को यह सुन करके परम परम संतोष की प्राप्ति हुई और कह रहे हैं सनातन कैसी बात करते हो तुम तो जगत पावन हो तुम्हारा स्पर्श करके देव मुनि भी पवित्र हो जाते हैं परंतु तुम मर्यादा का लंघन न हो जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं ऐसे जनों का तुम उपहास कर रहे हो तत्वता तो इस चरित्र के द्वारा लोगों के के दुर्लोक नाश जो मर्यादा लंघन करते हैं <coughs> ऐसे लोगों का यह लोगों पर लोग दोनों नष्ट हो जाता है तुमने मर्यादा की रक्षा की है तुम जैसे मर्यादा की रक्षा करने वाला जगत में कौन व्यक्ति हो सकता है ऐसा कहकर के श्रीमंत्र महाप्रभु ने जो श्री सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया आलिंगन करते ही सार रसा प्रभु श्री अंगे लागे इनके अंग की जो रस्था चेप इनके शरीर में जो खुजली का रोग हो रहा था वो चेप श्री प्रभु के अंग में लगा कई बार निषेधे तब करे आलिंगन बार बार निषेधे सनातन गोस्वामी जी बार बार निषेध कर रहे हैं फिर भी आलिंगन कर रहे हैं अंगे रसा लागे दुख पाए सनातन सनातन स्वामी को तो बड़ा दुख हो रहा है कि हाय मेरे शरीर का चेत कहीं भगवान को लग गया और कहीं इनके श्री अंग में कोई लीला में विकार आया तो मेरा कितना अपराध हो जाएगा ऐ मते प्रभु सेवक दो ही घर गिला आज दिन जगन्दानंद सनातन में मिलना ऐसा कहते हुए श्री महाप्रभु अपने घर गए सनातन अपने घर में आए हैं और तब सनातन गोस्वामी जी का श्री जगदानंद इनके साथ में मिलन हुआ है अब श्री जगदानंद इनके ऊपर जैसे अनुग्रह होगा उस चरित्र का आगे वर्णन करेंगे भूलवृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गो स्मृता गौर हरिव जय श्री